श्विवती तमस्तु मिषाव शांति शांति शांति वेतरण्यक उपनिषद की नवी कक्षा विद्यक उपनिषद के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 प्रथम अध्याय को हम देख रहे थे इसमें चौथा ब्राह्मण दृष्टि रचना के बारे में अलग अलग ढंग से कुछ बातें रखी गई और पिछले मैं ये बताया कि अपने आप को हम बड़ा समझें किसी से कम ना समझें, अन्य जीव जिस जिस स्थिति को प्राप्त हुए हैं उस स्थिति को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 मैं भी प्राप्त कर सकता हूं और जिन्होंने ऊंची स्थितियां प्राप्त की उन्होंने परमात्मा को ठीक से जान के उस ब्रह्म को ठीक से जान करके अपने को भी बड़ा बना लिया ब्रह्म बना लिया और उस स्थिति में वो अनुभव करते हैं कि अहम् ब्रह्मास्मि मैं भी बड़ा हो गया हूं जैसे वो ब्रह्म है उसी तरह से मैं भी बड़ा हो गया हूं मैं भी महान हो गया हूं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 उस परमात्मा की दी शक्ति सामर्थ्य से मैं भी जो कि अल्प शक्तिमान था या हूं वो भी अब इन साधनों से बहुत अच्छा बन गया हूं और उसी ब्रह्म की परमात्मा की ही उपासना करें अन्य देवों की उपासना ना करें अन्य देवों के पीछे एका के रूप में ना रहे किसी भी एक देव को ले लिया और सब कुछ उसी को अर्पित कर दिया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 जो मानव देव हैं, मनुष्यों में जो विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ हैं, उन्हीं के पीछे पूरी तरह समर्पित ना हो जाए परमात्मा को समर्पित रखते हुए इन सब से व्यवहार तो करना ही है व्यवहार करता रहे यथा योग्य व्यवहार करता रहे जो केवल इनके पीछे लग जाता है वो उस तत्व को नहीं प्राप्त कर सकता वो उस तरह होता है जैसे कि किसी स्वामी का कोई पशु हो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 उन्हीं के लिए करता है वो अपने सत्व को नहीं समझ पाता कि मैं भी ऐसा ही महान हूं या महान बन सकता हूं तो ये कुछ बातें पिछले प्रकरण में हमने देखी थी सृष्टि रचना के ही और कुछ रूप में बात कही जा रही है उसके साथ साथ और भी कुछ आध्यात्मिक उपदेश हमें इन्होंने दिए हैं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 मनुष्यों के अंदर विभिन्न मनुष्य हैं, विभिन्न कर्तव्य वाले कर्म वाले उनकी भी रचना सृष्टि की रचना के अंतर्गत ही मान करके उसी क्रम में आगे कह रहे हैं उप तो निषद के प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण की ग्यारहवीं कंडिका ब्रह्मबा इदम अग्र आसीत एकमे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 नहीं तो वो अकेला अपने आप में तो खैर आनंद रूप है ही क्योंकि तो उसकी जो अन्य शक्ति सामर्थ्य हैं वो तब प्रकट होंगे न्यायकारिता रचना इत्यादि जब दूसरे होंगे का अकेला है और भी कुछ हो तो श्रेय रूपम अत्य सृजता क्षत्रम तो उसने अपने श्रेय रूप को उत्पन्न किया अपने श्रेष्ठ रूप को उत्पन्न किया उसी परमात्मा का एक श्रेष्ठ रूप है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 लेकिन उसका जो श्रेष्ठ रूप था अन्यों की दृष्टि से वो था छत्र उसको उसने बनाया यानी एतानी देवत्रा क्षत्राणी तो जो ये सब देवताओं में छत्र हैं छत्र के रूप में हैं रक्षक के रूप में हैं वो सारे भी कौन कौन से इंद्रो वरुण सोमो रुद्र पर्जन्यो यमो मृत्यु ईशाना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 देवताओं के अंदर जो ये देवता गिनाए गए हैं इस नामों वाले देवताएं, ये सब क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के रूप में हैं। कैसे इंद्र राजा है वरुण भी सोम भी रुद्र भी पर्जन्य भी यम भी मृत्यु भी और ईशान भी ये सब देवताओं के नाम हैं। एक वचन में हैं ये सारे एक एक एक एक हैं ये देवता क्षत्रिय रूप में है रक्षक के रूप में है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 परमात्मा के क्षत्र रूप में देवताओं में जो ये सारी चीजें हैं उसने क्षत्र रूप को बनाया पहले ब्रह्म था वो ब्राह्मण के रूप में था और अब ये क्षत्र के रूप में बनाया तस्मात क्षत्रात् परम नाश इसलिए क्षत्र से परे बढ़कर के और कुछ नहीं है जो क्षत्रों से रक्षा करता है हानियों से रक्षा करता है इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है और समाज में भी सबसे बड़ा किसको माना जाता है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 सबसे ऊंचे आसन पर किसको बैठाया जाता है राजा को बैठाया जाता है सबसे अधिक किसको पूजा जाता है राजा को पूजा जाता है तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ती तस्मात ब्राह्मण क्षत्रियम अधस्तात् इसलिए ब्राह्मण लोग क्षत्रिय के नीचे बैठते हैं। ब्राह्मण भी क्षत्रिय के नीचे बैठते हैं राज्यसभा के अंदर जो तो मंत्रीगण होते हैं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 समाज बना तो अब आपस में रक्षा की भी जरूरत पड़ी तो अकेले ब्राह्मण से काम नहीं चला तो ब्राह्मण ने ही अपने श्रेष्ठ रूप से ज्ञान दे करके क्षत्रियो को बनाया पहले केवल ब्राह्मण रूप में सामान्य व्यक्ति ब्राह्मण रूप में ही थे बस एक ही सब एक जैसे और फिर उससे क्षत्रिय पैदा हुए। दूसरे ढंग से तो वो जो आगे की चर्चा है वो सब ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच की चल रही है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 सिंहासन पर राजा को बैठाया जाता है अस्तिलक कर दिया जाता है तख्त पे उसको बैठा देते हैं तो वहां पर उस कर्मकांड के अंदर ब्राह्मण ऋत्विक को कहते राजा जो है राजा को वो ब्राह्मण ऋत्विक कहता है ऋत्विक यानी यज्ञ कराने वाले जो होते हैं और वो ब्राह्मण ही होते हैं जानकार दो होते हैं तो ब्राह्मण के मुख से राजा को एक बात कह लेते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 अपना श्रेय अपना नाम भी वो राजा को दे देता है उसके लिए इन्होंने कहा राजसु ये क्षत्र एवं तद यशो ददाती राजसू ये यज्ञ में ये ब्राह्मण उसके यश को उस यश को क्षत्र एवं ददाती क्षत्र में ही स्थापित कर देता है ये तो ही ब्राह्मण है एक प्रसंग में सत्या प्रकाश में महसी दयानंद ने लिखा ब्राह्मणों को कहा कि तुम तो क्षत्रियो को बनाओ अच्छे क्षत्रिय बनाओ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 ब्राह्मण अपने यश को उसे दे देता है अपने नाम को उसे दे देता है कि तुम राजन ब्रह्मासी आगे सही शाह क्षत्र से योनि ब्रह्म लेकिन यही ही ब्रह्म जो है ब्राह्मण है ये छत्र से योनि, छत्र का कारण है क्षत्रिय को बनाने का कारण कौन है ये ब्राह्मण ही है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 यद्यपि राजा परमताम गच्छति इसलिए यद्यपि राजा सबसे बड़ा कहलाता है सबसे बड़ा माना जाता है सबसे पूज्य होता है सबसे ऊंचा स्थान उसको मिलता है राजा परमतम गच्छति ब्रह्मी व अंत उपनिष्ती स्वाम फिर भी वो अंत अंत में ब्रह्म के नीचे ही आकर के बैठता है स्वाम अपना जो कारण है उसका जो गुरु है उसका जो शिक्षक है ब्राह्मण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 यथायोग के व्यवहार करना चाहिए यही तो धर्म है इनको सबसे ऊंचा बैठाया जाना चाहिए प्रचन्न रूप से लोकेश्ना भी काम करती है उसमें पर नाम धर्म का या यथायोग के व्यवहार का होता है ऐसा करना चाहिए इनको और यथायोग के व्यवहार नहीं करेगा तो गलत है ये उसकी इसी पे आलोचना करने लेंगे आप व्यवहार ठीक नहीं करते यथायोग्य नहीं करते ब्राह्मण श्रेष्ठ है या श्रेष्ठ है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 तो उसको हिचक होती है कि मैं यहां बैठा हूँ ये यह यहां बैठेंगे सामने छोटी जगह पे मैं तो ऊंची जगह पे बैठूंगा तो उसको तो ऐसा लगेगा ही वो कहता नहीं जी यहां बैठो वो भी समझता है जो ब्राह्मण गया है गुरु गया है वो सोचता है कि भी इसकी भी भावना है अच्छा नहीं लग रहा होगा वो भी वही जाकर के बैठ जाता है उनकी कुर्सी पर जाके बैठ जाता है ये अशिष्टता है और गुरु भले ही कितना बड़ा है लेकिन उस कार्यालय में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 वो एक पद है एक विशेषण। इसी तरह से कई कही बार कईयों के साथ ऐसा हो जाता है वो ब्राह्मण है ब्राह्मण है यानी उपदेशक है तो बाकी लोग कार्य करने वाले हैं लेकिन अधिकारी वो हैं तो क्या हो जाता है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 और मुझे पहले नमस्कार नहीं करना चाहिए नमस्कार तो इनको पहले करना चाहिए तो वो नमस्कार नहीं करता है और दूसरे भी कभी कर देते हैं तो कभी नहीं करते हैं। और वो कर भी देते हैं तो वो ये कहते हैं ये व्यक्ति कभी नमस्कार ही नहीं करता ये कैसे करें श्रेष्ठ अपने को मानते हैं ब्राह्मण है कभी नमस्कार ही नहीं करते वो उसको अहंकारी के रूप में देखने लग जाते कोई बहुत बड़ा हो तब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 बाल्मी कंडी का स नहीं वो व्यभवत अब उसने क्षत्रिय को बना दिया तो भी वो पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुआ विशेष रूप से नहीं आया कुछ मजा नहीं आया कमी रह गई ब्राह्मण हो गया और क्षत्रिय हो गए दो ही तो हुए और पर या परमात्मा ने ब्राह्मण ने क्षत्रिय को बना लिया तो भी बात नहीं बनी अकेले क्षत्रिय से बात नहीं बनती तो सर विषम अस्तितता उसने विष को विट को यानी वैश्य को उत्पन्न किया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 यानी एतानी देव जाता गणश आख्यायते जितने भी देवों के गण कहे जाते हैं यानी बहुवचन में जो कहे जाते हैं वो सारे के सारे कौन से जैसे वसव वसु एक नहीं होता हमेशा वसवा ही आता है कई है रुद्राह रुद्र भी कई हैं, आदित्या विश्व देवाह मरुता ये बहुवचन में आते हैं सारे ये जितने देव हैं ये वैश्य देव हैं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 उसने इनको भी बनाया वो भी बन गए तो सनैव विभवत अभी भी वो पूरा प्रकाशित नहीं हो पाया कमी फिर भी रही अधूरा पन रहा तो सर शौत्रम वर्णम अस्त्र जाता उसने शूद्र वर्णों को पैदा किया तीसरा एक और वर्ण उन्हीं में से ब्राह्मणों की दृष्टि से देखें आदि सृष्टि में केवल ब्राह्मण थे और उन्हीं में से ही फिर क्षत्रिय बन गए उन्हीं में से फिर वैश्य बने और उन्हीं में से शुद्ध बने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 उनके बिना सब ठीक तरह नहीं चल सकते तो पोषण देता है वो भी है एक तरह से पुष्यति यदि किंच ये जो जो कुछ भी है वो इसी से ही पोषण को प्राप्त होता है जैसे कि पृथ्वी पृथ्वी को भी पृथ्वी एक तरह से शूद्र की तरह से अब पृथ्वी से ही सब पोषण को प्राप्त करते हैं ऐसे ही शुद्ध वर्ण से भी सभी पोषण को प्राप्त होते हैं उनके बिना किसी का काम नहीं चलेगा उसको भी बनाए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 अब पृथ्वी को जैसे हम तीन लोगों को देखते हैं तो द्व्यूलोक अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी पृथ्वीलोक जो तो द्व्यूलोक सिर की तरह से है अंतरिक्ष लोक उदर या पेट के बीच के भाग की तरह से है और पृथ्वीलोक पैर की तरह से वेद का प्रसिद्ध मंत्र है ब्राह्मणों मुखम आसीत। ब्राह्मण उसका मुख था परमात्मा का वर्णन पुरुषोत्तम पुरुष का वर्णन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 बनाया या बना ये नहीं था आसीत यहां भी जो हमने शुरू किया था क्या था ब्रह्म वाइदम अग्र आसित और फिर छत्र को उसने उत्पन्न किया वैश्य को शूद्र को उत्पन्न किया ब्रह्म तो आसीत था तो पहला रूप था वो तो वही था उसी रूप में था और मुख्य मतलब मुख्य के रूप में लिया जाता है प्रमुख के रूप में लिया जाता तो है उसका जो पहले का आगे का भाग था प्रारंभ का भाग था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 इसलिए विकृत रूप में आजकल जो सारे ब्राह्मण लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम तो साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा की संताने हैं हम तो ब्रह्म ही है, हैं ब्रह्म रूप हैं इसलिए हम सबसे श्रेष्ठ हैं और दूसरे सबको है समझने लग जाता है वो नहीं क्योंकि अकेला ब्रह्म कुछ नहीं कर सका था बाकी सबकी भी आवश्यकता थी आगे देखिए चौदह मां सन व्यभवत्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 कहा था तस्मात परम नास्ति छत्र से बढ़कर के कोई नहीं है लेकिन यहां क्या कहा धर्म से बढ़कर के कोई नहीं और साथ में क्या, ये भी कह दिया तदेत क्षत्र से छत्र का भी छत्र है छत्र जो सबसे बड़ा था उससे भी बढ़कर के है ये तो मनुष्यों की दृष्टि से जब देखेंगे तो क्षत्रिय को सबसे बड़ा मानो और वैसे और दृष्टि से देखेंगे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 तो इस क्षत्र से भी बढ़कर के और एक चीज है धर्म और वो मनुष्यों में नहीं है मनुष्यों में तो क्षत्रिय बड़ा है लेकिन दूसरी तरफ से देखेंगे तो धर्म उससे भी बड़ा है और हमारे यहां परंपरा में जो महापुरुष हुए हैं जो सबसे अधिक पूजे जाते हैं सब क्षत्रिय हैं श्री राम क्षत्रिय हैं श्री कृष्ण क्षत्रिय तो सबसे ज्यादा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 मान्यता है हमारे और बाकी भी लेंगे तो क्षत्रिय मिलेंगे उनको ठाकुर जी बोलते ठाकुर है। बोलते हैं ठाकुर के रूप में ठाकुर किसे कहते हैं क्षत्रिय को कहते हैं ठाकुर जी यहां राजस्थान में भी बोलते हैं बिहार और इधर भी ठाकुर ठाकुर क्षत्रिय को ही बोलते हैं ब्राह्मणों को नहीं बोलते उन्हीं को पूजा जाता है और कौन पूजा करते हैं उनकी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 अधिकार कि उन्होंने दे रखा है ब्राह्मणों ने दे रखा है वो किसी रूप में वो अंश चला आ रहा है अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो क्षत्रिय ब्राह्मण की पूजा करते ब्राह्मण मुख्य होते और क्षत्रिय उनकी पूजा कर रहे होते और क्यों और ब्राह्मण वहां से हटना भी नहीं चाहते पूजा से अपने फांसी रखना चाहते और उनको कोई उसमें हीनता भी नहीं लगती कि भाई हम क्षत्रिय की पूजा कर रहे हैं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 तो एक धर्म हुआ जो कि क्षत्र से क्षत्रम धर्म ये जो धर्म है छत्र का भी क्षेत्र है तस्मात धर्मात्परम नास्ती इसलिए धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं और क्षत्रिय से बढ़कर के कुछ नहीं कहता बोले धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं है क्षत्रिय भी नहीं है धर्म से बढ़कर के तस्मात धर्मात्परम नास्ती अभी देखो महत्ता क्या है इसकी अथो अबलियान बलियांशम बलियांशम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 आशम सते जो दुर्बल है वो बलवानों को भी ललकार देता है उनको भी प्रकार देता है उनको भी निर्देश कर देता है उन... उनको भी दिशा निर्देश कर देता है तो जो दुर्बल है वो बलवानों को भी चला देता है बलवान भी उस दुर्बल के साथ साथ चल लेते हैं किससे धर्मेण धर्म के द्वारा बहुत से महापुरुष ऐसे हो गए वो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 बलवान तो नहीं कहे जा सकते बड़े दुर्बल होते हैं क्षीण होते हैं वही उनके पीछे चलने वाले नहीं कितने बलवान होते हैं बलिष्ठ शरीर वाले होते हैं उनके पीछे लगे पूरा झुंड का झुंड लगा हुआ है कैसे किस बल पे धर्म के बल धर्म उनसे भी बढ़ करके होगा ऐसे उसके लिए एक उदाहरण दिया यथा राज्य जैसे कोई राजा की सहायता से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 जो अन्यायी अत्याचारी बलवान से भी न डरे और धार्मिक दुर्बल से भी डरे तो दुर्बल से क्यों डर रहा है कुछ तो कर नहीं सकता तो उसके पास धर्म है वो बहुत बलवान है से बहुत हानि हो सकती है उसका अगर धार्मिक का अहित करें तो हानि हो सकती है उसके पास धर्म का बल है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 और जो वैसे बलवान है सामर्थ्य वाला है लेकिन अधार्मिक है बोले उससे तो डरे ही नहीं क्योंकि तो धर्म तो है ही नहीं उसके पास वो तो बलवान दिख रहा है लेकिन वास्तव में कुछ बल नहीं है उसका वो भगवान से पकड़ा हुआ है वो तो न्याय व्यवस्था में जाएगा ये तो बल ही नहीं है उसका तो मुंशी का लक्ष्य ही इस ढंग से किया क्योंकि तो धर्म सबसे बलवान होता है क्योंकि तो उसकी रक्षा परमात्मा कर रहा होता है जैसे राजा रक्षा कर रहा होता है तो व्यक्ति डरता नहीं है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 पुलिस वाले हो पुलिस की चौकी हो तो डरेगा नहीं व्यक्ति सेना खड़ी हो तो डरेगा नहीं व्यक्ति रक्षा करने वाले न्याय करी हो तो ऐसे ही परमात्मा न्याय करी बलवान साथ में है धर्म की व्यवस्था उसकी है इसलिए वो डरेगा ही नहीं जैसे राजा की सहायता से वो डरता नहीं अबलवान होते हुए भी बलवान को ललकार देता है ऐसे ये धर्म के द्वारा भी दूसरों को ललकार देता डरता ही नहीं वो आगे एवं यो वही बोले ये जो धर्म है वो क्या है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 तो जिसको इन्हों ने बलवान कहा सबसे बलवान वो है धर्म वो है सत्य वो सत्य का बल सबसे बड़ा होता है वो डरता नहीं अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भी कुछ बता दिया इन्होंने लेकिन आगे चल करके ये मुख्य बात कहनी थी वो कह दी और भी इससे आगे ही बात कहेंगे अगली कंडी का देखिए पंद्रवी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 क्षत्रिय न क्षत्रिय वो अपने क्षत्रिय भाव से क्षत्रिय बन गया मनुष्यों में वैश्य ने वैश्य वैश्य भाव से वैश्य बन गया मनुष्यों में और शूद्रे शुद्र भाव से जो पोषण का कार्य था उससे वो शूद्र बन गया तस्मात अग्नौ एव देवेशु लोकम इच्छनते इसलिए देवताओं में अग्नि में ही लोक की इच्छा करते हैं लोक मतलब प्रकाशित होने की देखने की इसकी इच्छा जो है वो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 अथा यो हवा अस्मात् स्वम लोगोकम अदृष्टवा प्रति अब इसमें से जो इस लोक से ये जो जन्म लिया हुआ इस लोक से स्वम लोकम अदृष्टवा अपने लोक को देखे बिना प्रति चला जाता है मृत्यु को प्राप्त कर लेता है ये अपना लोक है वो आत्मा का लोक आत्मा का लोक आगे बताएंगे अपने लोक को देखे बिना ही यहां से चला जाता है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 तो सम अभी भी तो न भुनकती वो इसको न जानता हुआ यहां कोई भोग नहीं करता है इस सृष्टि में रहा वो जन्म रहा मनुष्य जन्म रहा लेकिन अपने लोक को जाने बिना ही यहां से चला गया मृत्यु को प्राप्त कर गया तो बोले कि उसने कोई भोग ही नहीं किया यहां पर अब वैसे वो सोच रहा है मैंने सारा भोग कर लिया इस सृष्टि का जितना जितना कर सकता था खूब भोग किया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 लेकिन बोले उसने कुछ भोग ही नहीं किया जो इसको अपने को जाने बिना ना यहां से चला गया मर गया तो उसने क्या भोग किया क्या उपयोग उप किया क्या लाभ उठाया कुछ भी नहीं ऐसे ही पुण्यों से ये शरीर मिला जीवन जीता रहा युँ युँ बस करता रहा लेकिन जो मूल बात करनी थी वो तो की नहीं ऐसे बिखेर बिखार करके चला गया कुछ भी नहीं किया उसने तो वास्तव में उसने कोई भोग ही नहीं किया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 जो सृष्टि का लक्ष्य या मनुष्य का कर्तव्य समझा जाता है प्रयोजन समझा जाता है भोगापवर्गार्थम दृश्य तो भोग एक है और एक अपवर्ग है मुक्ति की प्राप्ति तो भी एक तरफ से दोनों अलग अलग है हैं, लेकिन भोग वो वास्तविक भोग है उपयोग वो वास्तविक उपयोग है अपने कर्मों का के आधार पर जो ये मिला इसकी वास्तविक सदुपयोग वो है कि हम को प्राप्त कर लें आत्मा का अपने लोक को प्राप्त कर लें अपना आत्म कर लें नहीं तो ये व्यर्थ है जैसा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 घूम तो लिया लेकिन वो चीज नहीं पाई जो लेनी चाहिए थी व्यर्थ हो गया वो तो इसलिए इन्होंने कहा यह एवं अविदितो स एनम अविदितो न भुनकती वो इसको न जानता हुआ ही जा, न जानता हुआ अविदित करता हुआ न भुनकती इसका कोई जैसे भोगी नहीं किया उसने उपयोगी वो नहीं किया व्यर्थ कर दिया सब कुछ उदाहरण देने यथा वेदो व अनुक्तो अन्यवा कर्म अकृतम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 सुरक्षा अच्छा पहुंचाती बहुत बड़े बड़े काम कर दिए बहुत बड़े बड़े काम कर दिए तो यद यह लेकिन अपने को नहीं जाना उसने स्व को नहीं जाना अपने लोग को नहीं जाना तो यहा पुण्यम कर्म करोति जो बहुत बड़े बड़े पुण्य कर्म करता है तत ह अंतता क्षीयते एवं उसके ये अंतता सक्षीण हो जाते हैं नष्ट प्राय अनुपयोगी जैसे हो जाते हैं कुछ नहीं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 कितना ही परोपकार करते रहे कितना भी करते रहे अपने को नहीं जाना तो ये व्यर्थ जैसा ही है जो बहुत सारा उदाहरण दिए जाते हैं कि चंदन की लकड़ी को कोयले बना बना करके बेच लिया वो सोच रहा है कि मैंने खूब कमाया खूब खाया पिया लेकिन जो कर सकते थे कुछ नहीं होता तो क्या नष्ट कर दिया तुमने तो वो कह रहे नहीं मैंने तो कोयले बनाए और बेच के आया और रुपये लिए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 और देखो मेरा जीवन चला है कितना वो तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानेगा दूसरा कहेगा सब नष्ट कर दिया तुमने उसके लिए नष्ट ही है चंदन कितना महंगा जा सकता था क्या हो सकता था वो धनवान हो सकता था पूरा जंगल जला जला के भेज दिया व्यर्थ हो नष्ट होना ही तो है ये तो इस संसार में रहते हुए बहुत कुछ घोग लिया कर लिया सोच रहे कि हमने बहुत कर लिया व्यर्थ कहां गया हमने तो सुख ले लिया अरे नष्ट ही हो जाए तुम ऐसे ही जो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 तथ अस्य अंतता क्षीयते वो अंततः वो क्षीणी हो जाते नष्टी है वो तो अंतिम आगे उपदेश कहते हैं आत्मान एव लोकम उपासित है इस आत्मा को ही लोक के रूप में उपासित करेगी यही मैं प्रकाशित होगा यही मेरा लोक है यही देखने योग्य है मेरे लिए इसी की उपासना करें यही मुख्य है स यह आत्मान लोकम उपासते न अस्य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 इस आत्मा से वो जो जो भी कामना करता है वो सब ये उत्पन्न कर देता है तो परमात्मा के लिए भी कर सकते हैं जो ऐसा व्यक्ति होता है उसकी जो कामनाएं थी वो सारी उत्पन्न हो जाती हैं। सब कामनाएं है पूर्ण हो जाती हैं, प्राप्त काम हो जाता है और संसार के कार्यों को इतना बड़े बड़े को भी करता हुआ जो वो चाहता है वो सारा का सारा यहां कभी नहीं मिलेगा छूट ही जाएगा तो सारी कथा कहते हुए वो यहां पर ले आए तो इसी में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 ये जो स्वलोक है वो आत्मा का ही लोक है नीचे जो शब्द आ गए पीछे जो कहा था कि अपने लोक को जाने बिना जो जाता है वो तो आत्मा को ही लोक नीचे कथन किया आगे भी कहते हैं सोलह अथो अयम वा आत्मा सर्वेशां भूतान लोका ये आत्मा है ये सभी भूतों का लोक है आधार है वहीं प्रकाशित होते हैं सयज्ज होती यद यजते तेन देवान लोको वो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 अभी अलग अलग कर्म को बताया जा रहा है कैसे वो अलग अलग लोगों को जीतता है वो जो यजन करता है यज्ञ करता है होम करता है वो उससे वो देवों के लोक को जीतता है ये देव यज्ञ की बात आ गई अथा यद अनुब्रूते तेन ऋषि लोक तो वो जो कुछ बोलता है सिखाता है पढ़ता पढ़ाता है उससे ऋषियों के लोक को प्राप्त कर लेता है अथा यद पितृभ्यों निप्रणाती यद प्रजा इच्छते तेन पितृणाम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 लोका, लोक सब जगह जोड़ते जाएंगे तो जो अपने पितरों को तृप्त करता है प्रेरणाति पूर्ण करता है तृप्त करता है और प्रजाओं की इच्छा करता है प्रजाओं को संतानों को उत्पन्न करता है उनका पालन करता है उसे पितरी लोग को प्राप्त कर लेता है अथा यदि मनुष्य नाम वास मनुष्यों को बसाता है यदि अशनम ददाती जो उनको भोजन आदि देता है तो ननुष्याणाम उससे मनुष्य लोगों को जीत लेता प्राप्त कर लेता है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 अथा यद पशुभ्यस्त तीर्ण औदकम बिंदती पशुओं के लिए जो तिनके यानी घास और जल प्राप्त कराता है तेन पशु नाम पशुओं के लोग करता है प्राप्त कर लेता है यदस्य से श्वापदा वयांसी आपिपिली का उपजीवंती जो इसके घर में जो गृहस्थी है इसके घर में जो कुत्ते हैं या पक्षी हैं और पिपली का पर्यत आदि जो भी है मकड़ियां हैं छिपकलियां हैं ये जो जीते हैं वहां पर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 रिष्ट तो कहते हैं रिश्त हिंसा के अर्थ अरिष्टम इच्छेत मतलब जो अहिंसा को चाहता है जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर को, को हिंसा नहीं कर सकता काटता नहीं है कोई भी हिंसा को नहीं चाहता है एवं इसी प्रकार से एवं विदेश सर्वाणी भूतानि अरिष्टम इच्छन्ति सारे भूत सारे प्राणी उसके लिए अरिष्ट की इच्छा करते जैसे हम अपने शरीर के लिए हिंसा नहीं चाहते ऐसे बाकी सारे प्राणी भी उसके लिए हिंसा नहीं चाहते हैं उसकी को चाहते हैं अहिंसा को चाहते हैं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 मीमांसितम विवेचना करके बोला गया है मीमांसित है खूब सोचा समझा गया है विचारा गया है उसके बाद ये सारी बातें कही गई और कुछ सोचने की इसमें जरूरत नहीं है सब कुछ जाना हुआ है मीमांसा किया हुआ है वो ये यह यहां पर कथन किया गया और आगे देखिए अब सृष्टि की रचना के संदर्भ में ही कुछ और बात कह रहे हैं आत्मा एवं इदम अग्र आसित एकाएव पहले आत्मा ही थी वकी थी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 अथा वित्तम में से आग, मेरे को धन भी होना चाहिए क्यों अथा कर्म है जिससे कि मैं कर्म कर सकू धन साधन होंगे तो मैं कर्म कर पाऊंगा एतावान वही काम वास्तव में इतनी ही कामना होती है और कैसे कामना करता है व्यक्ति प्राथमिक रूप से यही तो होता है संताने हो जाएं परिवार रहे और मेरे को खाने पीने को सारी चीजें रहे मुख्य तो ये दो ही कामनाएं रहती है एतावान वही कामों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 न इच्छन न अतो भूयो बिंदेत तो बोले कोई इसकी चाहे अथवा न इच्छेन इच्छन न इच्छंशन और बोले कोई न चाहता हुआ भी वो इन्हीं दो चीजों में अटका हुआ रहता है इनको चाह करके विशेष रूप से करे तो भी यही अटका रह हुआ रह रह रहता है और न चाहता हुआ भी ही सामान्य जीवन जी रहा रह तो भी इन्हीं दो में अटका हुआ रहता है व्यक्ति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 न अतो भूयो बिंदे तो वो इससे ज्यादा कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाता है यही कामना रहती है और यही प्राप्त करता है तस्माद अपि ये एकाकी एका की काम थे तो चूंकि उस आत्मा ने ऐसा चाहा था इसलिए संसार में भी जो अकेला होता है वो क्या कामना करता है जाया मैं से मेरी पत्नी हो जाए महिला हो तो बोले मेरा पुरुष हो जाए पति आ जाए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 अथ प्रजाय है जिससे मैं संतान पैदा कर सकूं संतान हो जाएं अथ वित्तम में सत अथ कर्म कुर भी है वो कि वही काम ना ये करता है धन आ जाए जिससे कि मैं कर्म कर सकूं सकू सवदी एशाम एक एक एकम न प्राप्त होती अकृष्ण एवं ताबत मन्यते जब तक वो इनमें से एक एक को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो अपने को अकृष्ण ही मानता है संपूर्ण नहीं मानता अधूरापन लगता है उसको इस सामान्य जीवन में तो ऐसे ही चलता है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 यदि रम किंचत तदि रम आपनोति आपनोती एवं वेदा ये जो कुछ भी है जो इस सब को जान लेता है वो इन सब को प्राप्त कर लेता है जो कुछ भी है उसको प्राप्त कर लेता है कौन जो इस सब को जानता है तो ये चौथा ब्राह्मण समाप्त हुआ आज इतना ही है रखते हैं प्रणवतम